आखिरी प्रश्न आपने भीतर के सदगुरु की बात कही उसका क्या अर्थ होता है इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें और वे सदगुरु कब और कैसे जागृत होते बताने की अनुकंपा करें समाधि सदगुरु तो प्रतीक है तुम्हारे भीतर ध्यान जग जाए होश जग जाए तुम मूर्छित न जियो बस इतना ही अर्थ है तुम्हारे उठने में बैठने में चलने में जागृति हो विवेक हो तुम्हारे भीतर एक दिया जलता रहे होश का तुम जो भी करो वो होश से हो अगर कोई गाली दे तो क्रोध बेहोशी में ना हो जाए ऐसा ना हो कि पीछे पछताना पड़े कि अरे ये मैंने क्या किया कि अरे मुझे याद क्यों ना आया अगर कोई गाली दे तो ये भी उत्तर होश से देना शांत शीतल भीतर उतर के अपने अंतस्थल में बैठ के उत्तर देना और तुम हैरान होगी गाली का उत्तर तब क्रोध नहीं हो सकता करुणा होगी जहां होश आया वहां क्रोध के अंगार बुझ जाते क्रोध के अंगार ही करुणा के फूल बन जाते अभी तो ऐसा है कि तुम जो भी कर रहे हो या कर रही हो सब बेहोशी में चलते हैं उठते हैं बैठते हैं सब इस सारी यांत्रिकता को तोड़ देने का नाम भीतर के सदगुरु को पाना है चलते समय ख्याल रहे चलने का बोलते समय ख्याल रहे बोलने का सुनते समय ख्याल रहे सुनने का तुम जो भी करो जो भी कृत्य हो उस कृत्य के पीछे होश तो खड़ा ही रहना चाहिए छोटे छोटे काम में भी क्योंकि सवाल काम का नहीं है सवाल होश का है तब एक दिन ऐसी घड़ी आ जाती है कि दिन में तो होश रहता ही रहता है रात नींद में भी होश की धारा बहने लगती है एक होश की रोशनी बनी ही रहती सपने में भी होश रहता है कि ये सपना है और जैसे ही तुम्हें होश आया कि ये सपना है सपना समाप्त हो जाता है फिर तो नींद में भी कितनी ही गहरी नींद हो तुम अपनी सुसुप्ति के भी साक्षी होते हो कि शरीर सोया हुआ है इसलिए कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सही में जो सबके लिए गहरी नींद है जो सबके लिए निशा है जो भोगी के लिए बिल्कुल बेहोशी है वहां भी योगी जागा हुआ है पहले तो जागे में जागो फिर सोने में जागना मगर 24 घंटे का स्वाद धीरे धीरे जागरण का हो जाए तो सदगुरु समाधि समझिए कि भीतर कोई सदगुरु बैठे हुए भीतर संभावना है होश की तुम्हारे भीतर अंतरात्मा है मगर अंतरात्मा दबी है बाहर से डाले गए विचारों से न मालूम कितने विचार थोप दिए गए मां बाप ने थोपे हैं शिक्षकों ने थोपे हैं समाज ने थोपे हैं पंडित पुरोहित राजनेताओं ने थोपे न मालूम कितने विचार थोप दिए गए तुम्हारे भीतर कौन है इसकी तो पहचान ही नहीं रह गई इतने पर्दे हैं पर्दों पे पर्दे कि पर्दे उठाते उठाते थक जाओ चेहरों पे चेहरे मुखोटे कि मुखोटे उतारते उतारते थक जाओ तुम्हें पता ही ना चले कि असली चेहरा कहां है तुम इस तरह हो जैसे प्याज की गांठ उतारते जाओ परत पे परत और नई परत निकल आती और ध्यानी को यही करना होता है प्याज की गांठ की तरह अपने को छीलना होता है उतारते जाओ पर्थ पर जब तक कि शून्य हाथ में ना रह जाए जिस दिन शून्य हाथ में रह जाएगा सब परतें उतर गईं, उस दिन तुम्हारा सदगुरु जाग गया और उस दिन वह भीतर का सदगुरु वही बोलेगा जो बाहर के सदगुरु सदा बोले क्योंकि बाहर और भीतर का भेद ही नहीं है सदगुरु में बुद्ध जैसा बोलते हैं वैसे तुम्हारे भीतर का जागृत स्वरूप बोलेगा वही ठीक वही बुद्ध ने कहा है मुझे तुम कहीं से भी चखो मेरा स्वाद एक है जैसे सागर को कहीं से भी चखो खारा है जहां भी तुम जागृति को चखोगे उसका स्वाद एक है हे मेरे अंतर के वासी कुछ तो बोलो दो क्षण को ही आप आया हूं कोलाहल से दूर जगत के अपने मन के सदा न ऐसा हो पाता कुछ अपनी कह लो मेरी सुन लो अंतर के वासी बोलो तो चलता चलता थक जाता हूं जग की राहें सुनता सुनता थक जाता हूं जग की बातें कहता कहता थक जाता हूं जग से बातें आज मिला अवसर कुछ अपनी तुमसे कह लू बात तुम्हारी भी मैं सुन लू हे मेरे अंतर के वासी कुछ तो बोलो सात तुम्हारा थकन मिटाता सांत तुम्हारा राह सुझाता फिर भी सांत न रहने पाता ऐसा क्यों है हे मेरे अंतर के वासी कुछ तो बोलो मुझको खींच रहा है फिर जक्का कोलाहल मुझको खींच रहा है फिर मन का कोलाहल मुझको खींच रही है फिर जगती की राहें अन बोले भी शक्ति नहीं तुमने दी मुझको चिर कृतज्ञ में लो मेरा नत्सिर प्रणाम अंतर के वासी वह जो भीतर का सदगुरु है कुछ बोलता नहीं वहां तो मौन में ही बोध का विर्भाव होता है वहां शब्दों की गति नहीं है वहां तो निश्द है शाश्वत निशब्द है तुम तो मन का कोलाहल समाप्त करो मन का शोरगुल समाप्त करो पहले मन से उतरो भाव में फिर भाव से उतर जाओ अस्तित्व में और फिर अस्तित्व से उतर जाओ अनस्तित्व में ये चार चरण है उस अनस्तित्व को बुद्ध ने अनत्ता कहा है नागार्जुन ने शून्य कहा है पतंजलि ने समाधि कहा है उस समाधि में तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ परमात्मा है वह प्रकट होगा जैसे हजार हजार सूर्य उगाएं एक साथ कि करोड़ करोड़ कमल खिल जाएं एक साथ अनाहत का नाद हो कि ओंकार गूंजने लगे तुम्हारे भीतर भीतर का सदगुरु तो केवल प्रतीक है तुम जो हो उसे जान लेना भीतर के सदगुरु को जान लेना है। मैं कौन हूं इसका उत्तर पा लेना भीतर के सदगुरु को जान लेना है। अंतिम प्रश्न आपका संदेश रोशनलाल रोशनी फैलाओ यही मेरा संदेश खुद रोशन बनो औरों को रोशन करो खुद का दिया जलाओ बुझ दियों को अपनी ज्योति बांटो फैलाओ जीवंत एक ही शब्द इतना काफी से ज्यादा है सार्थक होने के लिए जीवंत शब्द वह तुमको ही नहीं जिलाएगा आसपास जिंदगी भर देगा मुरझाए हुए सारे परिवेश को हरियाला कर देगा शब्द वह प्यार है भीतर की अपनी गहराई के भी भीतर जाओ और फिर जीवंत इस शब्द की मुक्ता को ऊपर लाओ और खोलो उस लब बसता सदब के ओठ प्यार का मोती निकलेगा ज्योति जिसकी सूरज से ज्यादा है बेशक तुम्हारा अपना अपने बारे में बड़े होने का ख्याल इस जीवन शब्द को पाने और फैलाने में बाधा है छोटा करो अपने को बड़ा करो जिंदा इस शब्द को और फैलाओ इसे मिलजुल कर आसमान की तरह खुलकर हवा और पानी की तरह बहकर किरण की तरह रहकर एक शब्द है मेरा प्रेम उसे फैलाओ लेकिन प्रेम को तुम तभी फैला सकते हो जब तुम प्रेम पूर्ण हो जाओ और प्रेम को ही मैं ज्योति कहता हूं क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त तो और कोई प्रकाश नहीं और सब प्रकाश तो वाह है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 मगर एक ही बात है जब तक अहंकार है तब तक प्रेम नहीं जब तक मैं भाव है तब तक प्रेम नहीं और जब तक प्रेम नहीं तब तक प्रकाश नहीं तुम पूछते हो मेरा संदेश क्या है संदेश मेरा छोटा है प्रेम को फैलाओ प्रकाश को फैलाओ मेरे कुछ करने से अगर एक भी मन खिला तो मुझे कितना मिला मेरे कुछ कहने से एक भी आंख अगर खुशी से भर आई तो मैंने कैसी एक संपन्न घड़ी बिताई अगर पानी की धार में बहते किसी कीड़े को मैंने तिनके का सहारा दिया तो उस तिनके से मैंने कितना और कैसा सहारा लिया घड़ी दिन में एक भी ऐसी बीते तो दिन न लगे फिर रीते रीते मैं इसी सबको करता हुआ सार्थक हूं अपने होने में चारों तरफ छोटी छोटी खुशियां छोटे छोटे सहारे बोने में ऐसा ही तुम भी करो छोटी छोटी खुशियां बो अपने चारों तरफ एक भी घड़ी ऐसी हो जीवन में तो जीवन रीता ना रह जाए घड़ी दिन में एक भी ऐसी बीते तो फिर दिन ना लगे फिर रीते रीते मैं इसी सब को करता हुआ सार्थक हूं अपने होने में चारों तरफ छोटी छोटी खुशियां छोटे छोटे सहारे बोने में रोशन बनो और रोशनी के लिए छोटे छोटे सहारे बो छोटे छोटे तिनके सही और तुम्हारी जिंदगी अपूर्व कृतार्थता से भर जाएगी तुम धन्य भागी हो जाओगे बांटोगे जितना उतना पाओगे परमात्मा का यह शाश्वत नियम जो देगा उसे मिलेगा जितना देगा उससे करोड़ गुना मिलेगा दो और प्रेम तुम्हारे पास इतना है कि कितना ही दो चुकेगा नहीं कृपणता ना रखो कंजूस ना रहो प्रेम को बांटो प्रकाश को बांटो दुनिया को बहुत जरूरत है लोगों के हृदय प्रेम से रीते प्रकाश का अनुभव उनकी आंखों को होना ही बंद हो गया है मगर यह तुम तभी कर सकोगे यह मेरा संदेश कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे कह दिया और तुमने किसी और को कह दिया यह तुम तभी कर सकोगे जब तुम मेरा संदेश बन सकोगे मेरा संदेश मेरा संदेश बनकर ही पहुंचाया जा सकता है आज इतना है